महाभारत आदि पर्व सततमो चतुर्नवत्तमोध्याय द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्याजी का आगमन व सम्पन्वाच तत आहूय पांचालो राजपुत्रम युधिष्ठि पिग्रहेण ब्राह्मेण अगृह्य महादुति परपृछदीना कुंते पुत्र सुवर्चसम कथम जानीम भवत क्षत्रिया ब्राह्मणात वैश्यान् गुण समपन्नाथवा शुद्रो निजा मयाय विप्रा चरत सर्वतो दिशंपाजी कहते हैं जन्मेजय जय महातेजस्वी उदारचित पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपना कर पूछा हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं हम आपको क्षत्रिय ब्राह्मण गुण सम्पन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने कृष्णा हेतो न अनुप्राप्ता देवा संदर्शन अर्चना ब्रवीत नो भवान सत्यम संदेह होत्र नो जान पड़ता है कि आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं आप सच्ची बात हमें बता दें क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है अपिन संशयो भाग शुभानेप परम तप आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा और क्या हमारा भाग्य उदय होगा इच्छया ब्रोहित सत्यम सत्यम राज सुशोभते इष्टापुरते नथा वक्तव्यम अन आप शिक्षा से ही सच्ची बात बताएं राजाओं में इष्ट और पुरुष की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए स्मृतियों में इष्ट और पुत्र का परिचय इस प्रकार दिया गया है अग्निहोत्र तप सत्यम वेदा चापाल आतिथ्यम वैष्णदेव चधीयते वापी कूपतड़ागा देवताया तनना चा पुत मितधयते अग्निहोत्र तप सत्य भाषण वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन अतिथियों का सत्कार तथा बलिवैश्वेव कर्म ये इष्ट कहलाते हैं बावली कुआं पोखरे आदि बनवाना देव मंदिर निर्माण कराना अन्न दान देना और बगीचे लगाना इनका नाम पुरत है शुवा संकास तव वाक्यमरिंदम धुं विवाहक आस्थाया मे विधानतः देवताओं के समान तेजस्वी शत्रु मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। पांचाल्य करूँगा युधिस्तुस्ते ध्रुव काम समृत्तोंसंथय युधिष्ठिर बोले पांचाल राज आप उदास न हो आपको प्रसन्न होना चाहिए आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है इसमें संशय नहीं है वि क्षत्रिया राजन पांडव पुत्रा महात्म ज्येष्ठम कौनतेम भीमसेना अर्जुना राजन हम लोग क्षत्रिय ही हैं महात्मा पांडु के पुत्र हैं मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं आभ्याम त सुता संसदी जता तत्र यमौ च यत्र कृष्णा चृष्णा व्यवस्थिता राजन इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं माता कुंती वहीं गई हैं जहां राजकुमारी कृष्णा हैं व्यतुते मानसम दुःखम क्षत्रयाश्मो नृसर्भ पद्मन इव सुते यम ते सदा धन्य हृदम नरश्रेष्ठ अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं आपकी यह पुत्री कृष्णा कमिलनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है ये तथ्यम सर्व महाराज सर्वे तद्रबीबित भवान ही गुरुरत्माक परम च परायण महाराज यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं, है जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके यने न तो सतम हर्षृह्य पर अनुरूपम तदावाचा प्रत्युवाच युधि शत्रुसून बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया पप्रक्ष धर्मात्मा यथाते ते प्रद्रुता स तस्म सर्वख्यऊ आनुपूर्वेण पांडवः फिर उन धर्मात्मा पांचा नरेश ने यह पूछा कि आप लोग भारनावत नगर से किस प्रकार भाग निकले पांडुनंदन ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः क सुनाई तत्वा ध्रुपो राज कुत्र से भाषितम विगर्भस तृत राष्ट्र नरेशर आश्वास यासच तम कुत्र युधिष्ठि तथित गेतराजा ध्रुपो वजतांबर कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धित्राष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया ता उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दुर्वा कर रहेंगे तथा ततः कुछ कृष्णा चीमसेनाजुनाव भी, भी यमौ च राजा संदेष्टम विवसुरभवनम महत तत्वसन राजस पूजिता प्रत्यास्तौ राज रुआचतम राजन तत्पश्चात कुंती कृष्णा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा गृहना तो विधवत्णी अद्याय कुरुनंदन पुण्य हनि महाबाहू अर्जुन कुरुताम क्षण ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन आज के पुण्य में दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन आरम प्रारंभ कर दें वान वाच तमब्रविद तो राजा धर्मात्मा च युधिष्ठिर मापेदार संबंध कार्यस्ताविशापते वह सम्पाजी कहते हैं तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा राजन विवाह तो मेरा भी करना होगा ध्रुपुवाच भवान्वा विधवत्तुर्मम यस मनसे वीर तस् कृष्णा मुदिश द्रुपद बोले वीर तब आप ही विधिपूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें अथवा तो आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहे उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दे युधिष्ठिर सर्वेश सर्वे राजन से नो भविष्यति एवं प्रव्याहितं पूर्व मम मात्रा विषा युधिष्ठिर ने कहा राजन द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है अहम चाप्य निवेष्टो वही भीमसे पांडव पार्थेन अभिजिता च ईसा रत्न भूता सुता तब मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित ही हैं और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है ए सनह समय ओह राज रत्न से सह भोजनम न चम महाराज हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ भोग करेंगे निब शिरोमें हम अपने उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते सर्वेशा धर्मतः कृष्णा महसे नो भविष्य आन पूर्वेण सर्वेशा गृहणा तू ज्वलने करान अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमश हम सबका पाणी ग्रहण करें ध्रुपद हुआ एक बहुजो विहिता महिष्य कुरुनंदन नेकस्य कश्या बहुवः पुंसूयते पतय क्वचे ध्रुपद बोले कुरुनंदन एक राजा बहुत सी अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियॉँ हो ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है परन्तु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है इस विषय में यह श्रुति का वचन प्रसिद्ध है एक क्या बहुव जाती नए क्य बहव सह पतय अर्थात एक पुरुष की बहुत से स्त्रियां होती हैं किंतु एक स्त्री के लिए बहुत से पति नहीं होते लोक वेद विरुद्धम तम ना धर्म धर्म विचुचि कर्तमर् कौनते यस्मा बुद्धिध्य तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए तुम कुंती के पुत्र हो तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है युधिष्ठिवाच धर्मो महाराज नाद्योम विद्मो भयम गतिम पूर्वेशम आनुपूर्वेण या तम वर्तमान युधिष्ठिर ने कहा महाराज धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है हम उसकी गति को नहीं जानते पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं न मे वाघन न धर्मे मति एवं चत्यम बा मब चैतन बनो गेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है एस धर्मो ध्रुवो राज विचारयन माचशंका तेकदपि पार्थिव राजन यह अटल धर्म है आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें पृथ्वी पते आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए द्रुपद बोले कुंती नंदन तुम कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टूम्न ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे क्ष वै समी कहते हैं भारत तन्दर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे राजन इसी समय भगवान वेद वहाँ अकस्मात आ पहुँचे इसी महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि पर्विपमन चतुर्नव्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में वेदव्यास के आगमन से संबंध रखने वाला एक सौ चौरानवेवा अध्याय पूरा हुआ